सम्वेद्नाँ सम्वेद्नाँ के पांक पांक पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है दामोदर अग्रवाल की कुछ बाल कविताएं। एक पैसा सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा मैं झट से उसे अपनी मुट्ठी में ले लूं, मैं झट से उसे अपने भाई को दे दूं, मैं झट से उसे अपनी माँ को दिखाऊं, मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं, मैं राजा बनूं और हाथी पे घूमूं, मैं बागों में जाऊं और फूलों को चुनू मैं सेना से कह दूं की कर दे चढ़ाई मैं दुश्मन जी कह दूं की ले मौत आई मैं जब चाहूं घोड़ों का राशन बढ़ा दूं मैं जब चाहूं चोरों को फांसी चढ़ा दूं मैं वो पैसा पूरा का, पूरा का पूरा लुटा दूं मैं पैसा लुटा कर गरीबी मिटा दूं सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा मैं उस एक पैसे से तोता खरीदूं मैं उस एक तोते को केले खिलाऊं, मैं उस एक तोते को जादू सिखाऊं, वो जादू दिखाए मैं डमरू बजाऊं, मैं उस एक पैसे से नट को बुलाऊं, वो रस्सी पे नाचे मैं ताली बजाऊं, मैं कह दू की हर बच्चा हर दिन नहाए मैं कह दूँ की हर बच्चा भर पेट खाए मैं कह दूं कि हर बच्चा बस्ता उठाए मैं कह दूं कि हर बच्चा स्कूल जाए सड़क पर मुझे जो मिले एक पैसा कोई लाके मुझे दे कुछ रंग भरे फूल कुछ खट्टे मीठे फल थोड़ी बांसुरी की धुन थोड़ा यमुना का जल कोई लाके मुझे दे एक एक सोना जड़ा दिन एक रूपो भरी रात एक गी, एक फूलों भरा गीत गीतों भरी बात कोई लाके मुझे दे एक छाता छांव का एक धूप की घड़ी एक बादलों का कोट एक दूब की छड़ी कोई लाके मुझे दे एक एक एक एक छुट्टी वाला दिन एक अच्छी सी किताब मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा सवाल नन्हा जवाब कोई लाके मुझे दे अभी आप सुन रहे थे दामोदर अग्रवाल की बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल <स्था>